गुण और गुणी में अंतर नहीं मान रहे हैं इसमें धर्म नहीं कह रहे हैं उसको चेतनता को आत्मा का सूत्र संख्या 111 पे जो बात आई थी तो ये इसको ऐसा क्यों नहीं मान रहे जैसे अग्नि अग्नि को तो द्रव्य मानते हैं और उसका गुण जैसे उष्णता है तो उसी प्रकार से यहाँ पे चेतनता को धर्म माने और आत्मा एक अलग से द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता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 अगला कोई हो तो हाथ खड़ा कीजिए ओम प्रणाम आचार्य जितने भी सूक्ष्म भूत है विषय है इंद्रियां है वो या मतलब मूल प्रकृति है उसका प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है और मन का प्रत्यक्ष मतलब आत्मा तक का भी प्रत्यक्ष मन के माध्यम से हो जाता है फिर मन का प्रत्यक्ष कैसे होता है मन के माध्यम से मन का प्रत्यक्ष मन से ही होता है मन के माध्यम से ही प्रत्यक्ष आत्मा करता है लेकिन मन का प्रत्यक्ष मन के माध्यम से ही होगा धन्यवाद अन्य कोई इधर टीचर पूछिए आचार्य जी मन इंद्रियों से करता है प्रत्यक्ष मन इंद्रियों से मन इंद्रियों से प्रत्यक्ष करता है हाँ, दो बार कैसे बाह्य विषयों का हाँ बाह्य विषयों का तो इंद्रियों से करता है मन जी हाँ आचार्य जी एक सौ बयालीसवा सूत्र अधिष्ठान चैती अधिष्ठाना चेती जी आपके क्या पाठ है हाँ जी अनिष्ठाना चैती हाँ इसमें जी मतलब अधिष्ठाता जो है वो शरीरादि आदि का जीवात्मा होता है तो जहां पर ये प्रसंग आता है कि जीवात्मा को कहीं पर विभू स्वीकार किया गया है कहीं पर तो जीवात्मा विभू इस शरीर का होने से वैसे तो जीवात्मा को अनुमाना गया है तो इस शरीर का मतलब वो जैसे पूरे ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है वो तो मतलब व्यापक होने से वो विभू है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 मध्यम परिमाण वाला मानते हैं जैन धर्म में ऐसा माना ए, जाता है जी जो विभूत स्वीकार किया जाता है आत्मा को हमारे कहीं पर उपनिषदों या कहीं पर एक जगह स्वीकार किया गया है तो वो मतलब वो सही नहीं है वो आप स्थल बताएंगे स्थल तो ऐसा बहुत लोग मानते हैं अब सुनिए है। ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं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 नित्य हो जाएगी फिर आत्मा नित्य नहीं रहेगी आत्मा तो नित्य तभी रह सकती है जब जैसी है वैसी ही रहे हमेशा और इतने बड़े शरीरों में भी आत्मा होती है और चींटी क्या चींटी से भी सूक्ष्म जीव जो है उनमें आत्मा होती है वो तो इतनी सूक्ष्म है कि उन सबके शरीरों में आ सकती है इतनी सूक्ष्म वो सब जितनी भी आत्मा है वो इतनी सूक्ष्म है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 और नेत्र से दिखने वाला अर्थ आप करेंगे तो कहेंगे आत्मा का दर्शन यानी रूप दर्शन नहीं होता है आंख से नहीं देखा जाता है ये आपके प्रश्न का उत्तर है आप बोलिए मेरा अभिप्राय ये था जी मतलब आत्मा दर्शन जो आ, आत्मा का जो दर्शन होता है ऐसा कहा जाता है साक्षात्कार तो होता है तो वो मतलब जो जैसे दर्शन होता है तो होता है तो आत्मा का दर्शन करने वाला कोई और हुआ आत्मा तो नहीं हुआ आत्मा का दर्शन स्वयं स्वयं का दर्शन स्वयं भी करता है स्वयं का दर्शन स्वयं करता है इसका अर्थ दर्शन का यह है नहीं दर्शन का मतलब तो अलग जो दो अर्थ बताए मैंने जानना हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते हैं हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते हैं ये कोई नियम नहीं है कि दूसरे को ही जाने दूसरे को भी जानते ही है अपने को भी जान सकते हैं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 मेरा जो प्रश्न है वो ये तो मैंने बता पाऊँ कि दर्शन से शांसास्त्र संबंधित है या अलग है मगर मेरी कहने भी यह है कि जो जीव के सोलह संस्कार है उनको मैं कम समझता हूँ सुन लो स्वामी जी और वो संस्कार जो वेदों में या शास्त्रों में लिखा है हमारे महामुनियों ने विद्वानों ने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 आचार्य जी अभी जो आत्मा का प्रकरण चल रहा है जिसमें आत्मा को चेतन स्वरूप बताया गया और चेतना उसका धर्म ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चेतना उसका धर्म है वो चेतन स्वरूप है लेकिन व्यवहार में बोल सकते हैं चेतना धर्म है, लेकिन वास्तव में है नहीं यही कथन है, बोलिए चेतनता और जो उसका गुण है तो गुण को गुणी से अलग तो किया ही नहीं जा सकता जैसे कि पानी को जल में उसका जो शीतलता है जब अलग नहीं किया जा सकता तो इसको थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया ये कि इस बात में आपने प्रश्न स्पष्ट नहीं किया अभी वैसे मैं इसी विषय में बोल रहा था जो गुण गुणी वाला उत्तर दे रहा था यही तो, तो था उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप स्पष्टता से बताएंगे तो बोलूंगा जैसे आत्मा का गुण जो बताया ना चेतनता होना उसमें स्वयं चेतनता है तो चेतनता या गुण या गुणी एक ही बात गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते तो चेतनता उसका धर्म हो या गुण हो वो उसके अंदर ही है उसको अलग तो कर ही नहीं सकते अलग कैसे बताया जा रहा कि वो अलग चेतनता उसका धर्म है ऐसा बताया जा रहा नहीं चेतनता उसका धर्म है ये नहीं कह रहे उसका निषेध कर रहे हैं बल्कि की धर्म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 अभी इस शरीर से भी जुड़ा है इस शरीर से भी जुड़ा है उस शरीर से भी जुड़ा है है एक ही यह पूर्व पक्षी का मत है और सब शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान है यह कब संभव है जब आत्मा को वो विभू मान रहा हूं परिच्छिन्न मान रहा हो तो नहीं हो सकता विभू मान रहा हूं है एक ही एक आत्मा सब शरीरों में है ऐसा कथन करेंगे तो आत्मा को सब जगह वहां वहां विद्यमान मानना होगा ना पूरा फैला हुआ है इसलिए सब में है तो ये जो एकत्व को बताने वाला पूर्वपक्षी है ये इसको विभू भी मान रहा है लिखा नहीं है लेकिन अभिप्राय वहीं नहीं जाएगा अब अपनी बात की पुष्टि के लिए उस वो एक उदाहरण दे रहे हैं सूत्र का जो आगे का भाग है आकाश से आकाश के समान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 घटाकाश कहने से घड़ा के कहने से भले ही घटाकाश का व्यवहार हो रहा हो लेकिन इससे आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है कमरे का आकाश भिन्न भिन्न भिन नहीं हो जाता है वो तो एक है जैसा ही है उपाधियां भिन्न भिन्न होती हैं। घड़ा भिन्न है छोटा है बड़ा है कमरा है छोटा कमरा बड़ा कमरा तो इसलिए उपाधिर भिद्यते नत्व अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है एक सौ बावनवा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 आचार्य जी ये पूर्व पक्षी ने जो कहा है ऐसा भी मैं उसके पक्ष रख करके उसके पक्ष की बात करूंगा जैसा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो यहाँ दर्द भी हो रहा है और भोजन कर रहा हूँ स्वादिष्ट दोनों का अनुभव हो रहा है मुझे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस शरीर में तो इसका अनुभव हो रहा है इस शरीर में इसका भी अनुभव हो रहा है आपको पता है आपने जो उदाहरण दिया वो आपके पक्ष में जा रहा है या आपके विपक्ष में जा रहे हैं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 परिचिन है एक देशी एक देशी, है। हाँ। देशी। जैसे एक एक जैसे आत्मा माने और जैसे योगी लोग कितने सारे शिष्य होते हैं उनके और उनका ध्यान कैसा लग रहा होता है तो उनको अब उनको ये मालूम होता है कि कैसा ध्यान लग रहा है सबका अनुभव एक आत्मा में आ जाता है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 रोगी सोचता है इसने तो मेरे को देखते ही बता दिया बिना पूछे मैंने कहानी तो भी बता बताती है उसका विषय है वो बता सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा बाहर लक्षण दिख रहा है तो इसका मानसिक स्थिति ऐसी होगी इसकी ऐसी साधना ऐसा लगभग चल रहा होगा और अगर आप उस परिकल्पना को करें भी करें भी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 क्योंकि जैसा वो अनुभव कर रहे हैं जैसे वो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त हो रहे हैं वो भी होने लगेगा फिर तो वो जैसे सुख दुखी दुखी हो रहे हैं जैसे उनमें मोह आया तो उसको भी मोह आ जाना चाहिए तो इससे युक्त नहीं होते हैं। जानना एक अलग बात है युक्त नहीं होगा यदि एक ही आत्मा होती तो फिर तो अनुभव होता कि देखो उस शरीर में अविद्या विद्यमान अनुभव हो रही है तो वो आत्मा एक है तो उसको भी अनुभव होगी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 बहुत सारे होते तो बहुवचन में होता है। इमे पुरुषाह असंग असंगाह इमे पुरुषा ये जो सारे पुरुष हैं चेतन हैं ये असंग हैं बहुवचन में होता देखो तो शास्त्र का वचन है एक ही एक ही वचन शास्त्र के वाक्य में एक वचन है इससे तो सिद्ध इससे भी शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तर्क युक्ति कुछ भी कर लो अगर शास्त्र के विपरीत जाओगे तो तर्क युक्ति मान्य नहीं होती इसलिए पुरुष तो आत्मा तो एक ही है आयम इसका उत्तर आगे एक सौ सूत्र में सिद्धांति दे रहा है हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा तो एक है उसके साथ जो अंतकरण जाता है उसके अनुसार सुख और दुख भुगत प्रत्येक जीवात्मा पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है वो अंतःकरण कह लो शरीर कह लो शरीर भी है अंतकरण सूक्ष्म शरीर में आ गया तो अंतःकरण का भेद है तो सुख दुःख कौन अनुभव करता है सुख दुख कौन अनुभव करता है उस पक्ष में आप बताइए नहीं उनको बोलने दीजिए उन्होंने कहा कि ये क्यों ना मान लिया जाए कि एक आत्मा है और अंतकरण का भेद है ऐसा बहुत लोग बोलते हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है वो कौन है यहां पर आत्मा ही करता है आत्मा करता है तो चलो अब मान लीजिए अंतःकरण की तो भिन्नता हो गई सबकी लेकिन जो आत्मा है वो तो एक ही है अब एक आत्मा आपके अंदर भी है वो आत्मा का एक भाग यानी वहां पर भी है वो उस अंतकरण का भी सुख दुख अनुभव कर रहा है और, और आत्माओं में और शरीरों में जो अंत्यकरण है उनका भी वो अनुभव कर रहा है तो वो जो एक आत्मा है उसको क्या अनुभव होना चाहिए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 यदि अंतकरण या शरीर की भिन्नता है और आत्मा एक ही है तो फिर ये जो विरुद्ध धर्म का बोध हो रहा है यह नहीं होना चाहिए विरुद्ध यानी भिन्न भिन्न धर्मों का बोध होता है हमारे को आप में से कोई अनुभव कर रहा है मैं स्वस्थ हूं खूब अच्छा स्वस्थ हूं कोई अनुभव कर रहा है कि मैं कुछ रुग्ण हूं कोई दुर्बल अनुभव कर रहा है कोई जागरूक अनुभव कर रहा है कोई अपने को आलस्य में अनुभव कर रहा है कोई अपने को जागरूक अनुभव कर रहा है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 सिद्धांत तो मूलतः ठीक है कि आत्मा नित्य है अपरिनामी है बदलाव नहीं होता है उनका यह कहना होता है कि यदि आत्मा सुख दुख को भोग रहा है फिर तो, तो वो परिवर्तनशील हो गया कभी सुख और कभी दुख तो परिवर्तन हो गया है नहीं? आत्मा में परिवर्तन हो गया ना कभी सुख और, और कभी दुख तो और जिसमें परिवर्तन होता है वह नित्य होता है अनित्य होता है अनित्य होता है जिसमें परिवर्तन होता है वो होता है, अनित्य होता है अनि